कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और उनके कुछ ख़ास अनुभव आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की शक्ति मिले प्रेरणा मिले और आप आगे बढ़ें ऐसी शुभारशा के साथ हम विशेष मुलाकात में कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आइए इस कार्यक्रम में आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ पंजाब से मुकेश जी जुड़े हुए हैं जो मोटिवेशनल ट्रेनर हैं उन्हीं से हम लोग बात करेंगे और उनके जीवन के कुछ खास अनुभव को सुनेंगे और अपने जीवन में हम प्रेरणा लेंगे तो आप सभी की तरफ से मुकेश जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जी जी मुकेश जी मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताएं मेरा नाम मुकेश खेड़ा है मैं गांव खेड़ा गज्जू में रहता हूँ राजपुरा जो हमारी तहसील है डिस्ट्रिक्ट पटियाला में पंजाब में और अपने बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि मैंने बाई क्वालिफिकेशन एमएससी एस किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैंने एमएससी किया और उसके बाद मैं सबसे पहले मैंने अपने फादर साहब का ट्रेडिशनल बिजनेस संभाला था और बिजनेस संभालने के बाद मैं बच्चों को पढ़ाना भी शुरू किया लेकिन मेरी अंतर उसके साथ राजी नहीं हुई क्योंकि मेरे भीतर जो बार बार आवाज़ अंदर से आती थी कि मुझे कुछ और करना है ये मेरी फील्ड नहीं है मुझे कुछ और करना है तो बार बार जो अंदर की आवाज को जब मैंने सुना तो मैंने सुन, देखा कि मेरे को लोगों को जागृत करना है खुद भी जागृत होना है लोगों को भी जागृत करना है तो सबसे पहले मैंने योगा ट्रेनिंग्स लेना शुरू की पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से मैंने यो, मैंने योगा ट्रेनिंग्स ली फिर मैं योगा टीचर बना फिर मैंने योगा कैंप्स लगाए बहुत सारे स्कूलों में इंजीनियरिंग कॉलेज में संस्थाओं में गाँव में वो जगहों पे मैंने फिर फ्री योगा कैंप्स और लगाए और उसके बाद फिर भीतर में जैसे फिर वो अंदर की आवाज़ आती थी कि और भी बहुत कुछ करना है और भी बहुत कुछ करना है तो फिर मैंने मोटिवेशनल कोर्सेज किए ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब से मैं जुड़ा तो वहाँ पर मैंने माउंट आबू में जाके ट्रेनिंग्स ली और फिर मैंने एज ए मोटिवेटर लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर दिया और अभी मैं फुल टाइम आज ए मोटिवेटर इंस्पिरेशनल कोच और योगा ट्रेनर ही जो है कार्य कर रहा हूं मुकेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप मोटिवेशनल ट्रेनर बने और इसके लिए आपने पहले जो योगा टीचर हैं उसकी ट्रेनिंग ली पतंजलि से और उसके बाद ब्रह्मा कुमारी इसके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसको अटेंड किया इस तरह से आपने अपने आप को सशक्त बनाया एज ए मोटिवेशनल ट्रेनर बनने के लिए फ्री मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम योगा प्रोग्राम एज ए कोच आपने सभी को कराया है अभी फुल टाइम आप इसी काम को कर रहे हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप बहुत सारे लोगों की सेवा कर रहे हैं और उन्हें योगा मेडिटेशन इन सभी चीज़ों के बारे में बताते हुए उनके जीवन में एक न्यू बिगनिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं फिर से अपने जीवन को रिन्यूवेट करें ऐसी आप प्रेरणा देते हैं तो अच्छी बात आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं और जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं तो आपके जीवन में सबसे बड़ा जो स्ट्रगलिंग टाइम कब था और क्यों था मेरे जीवन का स्ट्रगलिंग टाइम जो था वो तभी था जब मैं पढ़ रहा था चंडीगढ़ में तो मेरे को मेरे गांव से सबसे पहले तो मेरे को वहां चंडीगढ़ पहुंचने में बहुत दिक्कत होती थी और किसी भी तरह की फिर मेरे को कोचिंग लेने में बहुत दिक्कत होती थी वहां से गांव तक जाना आना प्रॉपर ना तो कोई बस सर्विसेज़ होती थी वही स्टूडेंट टाइम ही मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रगल श्ट, का टाइम था और लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह से हिम्मत नहीं हारी तो जैसे भी होता था कोई व्हीकल नहीं भी मिलता था तो मैं दस दस किलोमीटर तक पैदल भी मतलब वहां से आ जाता था मेन रोड से तो भी कोई दिक्कत नहीं होती थी तो लेकिन जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारी हारगल का पीरियड भी मैंने खुशी खुशी उसको मैंने पार किया यह बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा कि हमारे जीवन में जैसे कि काफी चीजें आती है आ, करियर को लेके या फिर अपने लाइफ को सेट करने के लिए लेके टाइम ऐसा हमारा जो है साल दो साल इस तरह से निकल जाता है अगर यंग स्टार है तो अपने करियर को फ्रेम करने में कभी कभी टाइम लग जाता है ऐसे जो पीरियड होते हैं जैसे एक लड़का ग्रेजुएशन करके अब क्या या करने के बाद अब क्या ये जो सवाल हमारे बीच में आते हैं और हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए उस समय हमें गाइडेंस लेनी चाहिए ज्यादातर लोग गाइडेंस नहीं लेते हैं। उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी होता है जरूरी होता है गाइडेंस लेना और खुद के इंटरेस्ट को भी साथ में शामिल करना उस वक्त अगर एक डॉक्टर का बेटा जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर बनने में ही उसका भीतर से इंटरेस्ट हो वो एक सिंगर भी बनना, बनना चाह सकता है लेकिन अगर अगर उसके पिताजी उसको फोर्स करेंगे कि तुमको डॉक्टर ही बनना है तो उसको गलत गाइडेंस मिल रही है उसको सही गाइडेंस का मिलना बहुत जरूरी है और साथ में भीतर का जो इंटरेस्ट है उसको साथ में शामिल करना बहुत जरूरी है अगर ये दोनों चीजें मिल जाती है तो व्यक्ति जो है सही ट्रैक के ऊपर चढ़ जाता है सही डायरेक्शन में चला जाता है और सही मंजिल को पाता पा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ऐसे जब हमको डिसीशन लेने में मुश्किलें आती हैं या फिर हम कोई निर्णय नहीं ले पाते तो उस समय हमें गाइड लेना गाइडेंस लेना होता है जो भी हमारे बड़े हैं या हमारे टीचर्स होते हैं या आजकल तो बहुत सारे काउंसिलिंग सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर जाके आप अपना प्रॉब्लम्स बता सकते हैं तो आपको एक अच्छी मार्गदर्शन जिसको कह सकते हैं अच्छा गाइडलाइन आपको मिलता है जिस पर आप चलकर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि एज़ ए मोटिवेशनल ट्रेनर आप हैं तो मोटिवेशन फॉर लाइफ हमारे जीवन में रोज़मर्रा की बातें है आती हैं तो हमें अपने आप को मोटिवेट कैसे करके रखना सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा मोटिवेशन का डेफिनेशन क्या है मोटिवेशन को हम हिंदी में कहते हैं प्रेरणा और ये एक ऐसी कला है जो कि लोगों को वह करने में सक्षम बना देती है जो कि वो करना तो चाहते हैं लेकिन परंतु किसी कारण की वजह से वो कर नहीं पा रहे हैं। उनको प्रेरित तो होना है लेकिन वो प्रेरित नहीं हो पा रहे हैं ये एक ऐसी कला है जो कि लोगों के भीतर के इंटरेस्ट को जागृत कर देती है और उसके जागृत होते ही व्यक्ति अपने कार्यों को संपूर्ण करने लगता है जो कि पहले वो नहीं कर पा रहा होता है प्रेरणा जो है वो व्यक्ति को जीवन में निरंतर आगे बढ़ने और बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होती है ये ताकतवर बना देती है व्यक्ति को अंदर से को आपकी देता है। आपके कर्मों में निखार आ जाता है आप अपना बेस्ट देना शुरू कर देते हैं जब आप मोटिवेटेड हो जाते हैं और लोग कार्य की शुरुआत करते हैं लेकिन अपनी कार्य को कई बार वो करते करते बीच में छोड़ देते हैं उस समय मोटिवेशन का सबसे बड़ा रोल होता है अगर उनको कोई मोटिवेट कर दे उस वक्त तो वो निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से एक मोटिवेशन या प्रेरणा हमको जो है आगे बढ़ाता है हम जिस काम को छोड़ देते हैं उसको फिर से करने लगते हैं पूरे जोश और होश के साथ में तो वही आगे, आगे बढ़ते हुए मुकेश जी अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का तो मैं चाहूंगा कि ब्रेक में हम लोग गीत सुनाते हैं तो आप एक मोटिवेशनल गीत के बारे में बताइए और उसके दो लाइन गुनगुना दीजिए ताकि वही गीत हम सुना सके हमारे श्रोताओं को मोटिवेशनल आगे भी जाने ना तो पीछे भी जाने ना तो जो भी है बस यही एक पल है, है, है। मुकेश जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने बताया हमें ये मोटिवेशन किस तरह से हमको देता है क्या ये आपके हार्ट को टच करता है किस तरह से आपको यह मोटिवेशन देता है उसके बारे में बताइए क्योंकि स्पष्ट हमें बता चलता है कि आ, हमारे पास जो है बस यही एक पल है और अगर इस पल को हमने संभाल लिया तो हमने सब कुछ संभाल लिया पल पल करके जिंदगी हमारी जो है बीतती चली जा रही है और व्यक्ति इसी चिंता में रहता है की आज नहीं शाम को कर लेंगे शाम को नहीं कल को कर लेंगे और उसका वो पल पल जो है वो वेस्ट चला जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसी पल को संभालना बस यही एक पल है इसी पल को अगर हमने संभाल लिया इसी पल को अगर हमने पहचान लिया इसी पल को पल में अगर हमने काम करना शुरू कर दिया मेहनत करनी शुरू कर दी तो हमारा फ्यूचर भी संवर जाएगा आगे भी। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुब 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया हमें और अच्छा लगता है जब गीत सुनते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है हमें खुशी मिलती है और मोटिवेशन के लिए ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जैसे गीत हमने अभी एक टूल को समझा वैसे ही हमारे जीवन में और भी मोटिवेशन के जो टूल्स होते हैं वह कौन कौन से हैं मोटिवेशन के बहुत सारे टूल्स है बुक्स बहुत अच्छा टूल है मोटिवेशन के लिए अच्छी अच्छी किताबें स्कूल की जो किताबें होती है बच्चे सिर्फ वही पढ़ते हैं लेकिन स्कूल की किताबों के अलावा चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं या कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनको मोटिवेशनल किताबें पढ़नी चाहिए और इसके अलावा दूसरा टूल जो सबसे बढ़िया है वो है वीडियोस सुनना मोटिवेशनल वीडियोस सुनना आजकल तो इंटरनेट जो है सभी के पास उपलब्ध है तो यूट्यूब के ऊपर जाके भी आप मोटिवेशनल वीडियोस बहुत सारे सुन सकते हैं फिर इंटरनेट के ऊपर भी बहुत सारी मोटिवेशनल जो है साइट्स हैं वहां भी बहुत सारा मोटिवेशनल मटेरियल उपलब्ध है जिसको कि आप पढ़ सकते हैं और इसके अलावा बड़े बुजुर्ग जो हमारे घर में है उनके साथ बैठ के भी हम बहुत कुछ जिंदगी का सीख सकते हैं क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंसिस हैं पुराने समय के वो अगर हम उनके साथ शेयर करेंगे तो उनसे भी हम मोटिवेट हो जाते हैं उसके बाद जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे देश में या वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी हैं वहाँ अगर हम रेगुलर जाते हैं तो वहाँ जाके भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं मोटिवेटेड रह सकते हैं वहाँ इतना शुद्ध वातावरण होता है इतना पवित्र वातावरण होता है वहाँ जाने से बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिलता है आ, मुकेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मोटिवेशन के बहुत सारे टूल्स है जैसे की आपने बताया की किताबें बहुत अच्छा मोटिवेशन का काम करते हैं और आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसमें मोटिवेशनल वीडियोस बहुत सारे हैं जिनको देखने के बाद हमें प्रेरणा मिलता है और कई बार जो है चीजें देख लेते हैं फिर भी हम लोग मोटिवेट नहीं होते तो इसके पीछे का रहस्य क्या है इसके पीछे का रहस्य ये है कि हम हमने देख लिया लेकिन हमने उसको भीतर में नहीं जाने दिया जैसे अगर कोई व्यक्ति Uh, किसी भी चीज को सुन तो लेता है लेकिन अगर अंदर नहीं अगर अंदर नहीं जाएगी अगर हमने बाइट पकड़ी हुई है खाने की हाथ में हम उसको देख रहे हैं लेकिन उसको अगर जब तक मुख के अंदर नहीं रखेंगे रखेंगे तो हमारी भूख नहीं मिटेगी मैं इसके ऊपर आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल uh, सुनाता हूँ एक एक बाबा जी थे तो वो बैठे थे उन्होंने अनाउंस किया कि सबसे बढ़िया बात जो है भीतर में कैसे जाती है इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उन्होंने कहा कि श्रोता जो होते हैं वो तीन तरह के श्रोता होते हैं पहले श्रोता उन्होंने पूछा कि कैसे होते हैं तो उन्होंने एक पत्थर उठाया और पत्थर को पानी से भरे हुए थाल के अंदर डाल दिया और एक मिनट के बाद पानी में से पत्थर निकाल दिया और पत्थर जो है सूख गया तो उन्होंने बोला पहले पहली तरह के श्रोता जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जितना देर तो वो रहेंगे उस उसके अंडर तब तक तो उनके ऊपर इफेक्ट है लेकिन जैसे ही वहां से वो बाहर आए उनके ऊपर वो इफेक्ट खत्म हो गया वो पत्थर सूख गया तो दूसरी तरह के श्रोता उन्होंने बताया कि कैसे होते हैं तो उन्होंने एक टावल मंगाया उस टावल को उन्होंने पानी के अंदर डाल दिया और एक मिनट के बाद बाहर निकाल दिया तो उन्होंने कहा कि दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जिनके ऊपर किसी भी बात का असर पाँच छः या सात दिन तक रहेगा क्योंकि ये टावल उन्होंने बोला कि दो चार पाँच दिन में सूख जाएगा अपने आप ऐसे ही पड़ा अगर इसको इसको खोला भी ना जाए तो चार पांच दिन में ये सूख जाएगा फिर उन्होंने कहा कि तीसरी तरह के श्रोता कैसे होते हैं तो उन्होंने मीठे पताशे मंगवाए और उसी पानी के अंदर थाल में डाल दिए एक मिनट के बाद देखा तो पताशे वो पानी में घुल चुके थे तो उन्होंने बताया कि तीसरी तरह के श्रोता वो होते हैं जिनको एक बार अगर बात समझ में आ गई तो पूरी जिंदगी के लिए उनको वो बात समझ में आ तो जो लोगों के ऊपर इफेक्ट आप कह रहे हैं कि नहीं रहता है तो वो श्रोता टाइप वन या टाइप टू के ही होते हैं लेकिन जो टाइप थ्री के जो श्रोता होते हैं वो वो होते हैं जो बात को भीतर तक उतरने देते हैं और एक बार उनको समझाने की जरूरत होती है दोबारा से उनको समझाने की जरूरत नहीं होती बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से लोग जो है आजकल काफी लोग जो है संगठन में जुड़े रहते हैं लेकिन कभी कभी देखा ऐसा जाता है कि जिस संगठन में वो रहते हैं उस संगठन की बातें तो बहुत अच्छी करते हैं लेकिन अपने लाइफ में उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाते हैं तो उसमें हमको अब सोचना पड़ेगा कि वन टू थ्री में वन टू वाले हैं कि या थ्री में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे जीवन में काफ़ी कशमकश रहता है आज के वर्तमान समय या सिचुएशन को देख सभी लोग कुछ चीज़ें बताते हैं और यहाँ तक कि हम लोग जैसे कि बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स पे बात भी करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं या फिर ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं ये सारी चीज़ें हमारे बीच में आती जाती रहती हैं लेकिन इसमें व्यक्ति को क्या करना चाहिए कभी कभी नहीं समझ में आता तो कैसे इसको समझें और कैसे अपने जीवन में इसके लिए हम अपने आप को तैयार करें व्यक्ति को व्यक्ति क्या करते हैं नॉर्मल लोग जो गलती करते हैं कोई भी काम व्यक्ति जब शुरू करता है शुरू में तो बहुत एक्साइटमेंट से करता है लेकिन बाद में बाद में उसी काम से ही बोर हो जाता है या जा, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है उनकी लाइफ के अंदर एक तरह से मान लो किसी व्यक्ति को, को कोई बुरी आदत है लेकिन उसको छोड़ना चाह रहा है लेकिन छोड़ ही नहीं पा रहा है लेकिन डाली किसने बुरी आदत उसको उसने खुद डाली किसी ने मान लो शराब पीने की बुरी आदत डाल ली, किसी ने मान लो सिगरेट पीने की कोई बुरी आदत डाल दी तो लेकिन उस आदत से वो बाद में जाके तंग हो गए तो अल्टीमेटली होता क्या है कि अब वो उसको छोड़ना चाह रहा है लेकिन वो उसको छोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है उस काम को करने की अब उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा इसके ऊपर निरंतर कार्य करना पड़ेगा और उस निर निरंतर निरंतरता में रहने के लिए उसके उसके लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा तो कुछ दिन तो वो वो उसके ऊपर काम करेगा लेकिन बाद में उस काम को करना छोड़ देगा जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिम में जाते हैं जिम के लिए मतलब उन्होंने पैकेज खरीद लिया होता है तीन तीन महीने का छह छह महीने का लेकिन वो आठ दस दिन बारह दिन जाएंगे और उसके बाद वो उनको लिए बोरिंग हो जाता है वो जाना वहाँ पे छोड़ देते हैं बोर हो जाते हैं तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति किसी बुरी आ, किस, किसी किसी आदत को भी छोड़ना चाह रहा है लेकिन वो उसको छोड़ नहीं पा रहा है तो उसके लिए उसको वहां मोटिवेशन की जरूरत है अगर उसने जिम में तेरहवें दिन भी जाना है ना तो उसको बारहवें दिन के बाद जब जिस दिन वो बोर हो चुका है उस दिन उसको उस मोटिवेशन की जरूरत है ताकि वो उसको कंटिन्यू कर सके ऐसे ही बुरी आदत को छोड़ने के लिए भी व्यक्ति को भीतर से मोटिवेटेड होना है अगर वो भीतर से मोटिवेटेड नहीं हो सकता तो उसको बाहर से मोटिवेशन लेने की जरूरत है जिससे कि वो उस प्रोसेस में आ आ जाएगा, जाएगा वो उस कंटिन्यूटी में आ जाएगा, कि एक दृढ़ निश्चय के साथ बुरी आदत को छोड़ देगा कमिटमेंट जो हम लेते हैं अपने जीवन के अंदर तो उसको पूरा करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है अदरवाइज अगर मोटिवेशन uh, नहीं होगा तो हम अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं कई बार लोग आज सिर्फ एक चीज के लिए मोटिवेटेड हैं ऑटोमेटिक मोटिवेशन जिसको हम कहेंगे ऑटोमेटिकली लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए मोटिवेटेड हैं और किसी चीज के लिए मोटिवेटेड नहीं है पैसा कमाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं मतलब गलत काम भी होता है उनकी अंतरात्मा भी अगर उनको कहती है कि इसको मत करें लेकिन फिर भी वो उस काम को करने के लिए तैयार है लेकिन यह जीवन की सच्चाई नहीं है पैसा जी, कभी भी कोई भी व्यक्ति साथ नहीं लेकेगा बड़े से बड़ा सिकंदर भी जो गया है वो खाली हाथ गया है तो असली मोटिवेशन जो सक्सेस पाने के लिए असली सक्सेस जो है वो पैसा नहीं है वो है भीतर का शांत मन पीस ऑफ माइंड जो है वो है असली सक्सेस और वो आपको मोटिवेशन से ही मिलती है डाउट जो है वो वो सबसे बड़ी रुकावट है सक्सेस में और मोटिवेशन क्या करता है जैसे ब्लेड जो होता है आरी का जो ब्लेड होता है वो लोहे को काट देता है तो इसी तरह से मोटिवेशन जो है हमारे भीतर के डाउट को काट देता है हमारे भीतर के डाउट को समाप्त कर देता है इसलिए मोटिवेशन की जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत है और पूरे वर्ल्ड में जब भी चेंज आया है तो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेटेड लोगों की वजह से ही चेंज आया है ये वर्ल्ड तभी परिवर्तित हो सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड लोग जो है इस वर्ल्ड के अंदर हों बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग जो बड़ी बड़ी बातें या करते हैं या करना चाहते हैं उसके लिए हमें कंटिन्यूस जो है प्रेरणा की जरूरत होती है मोटिवेशन की जरूरत होती है वो चाहे फिर शब्दों से आए या फिर व्यक्ति से आए या फिर आप किताबों से लें या फिर आप वीडियो से आए किसी भी टूल से आप मोटिवेट अपने आप को करते रहें जितना आप मोटिवेट रहेंगे उतना ही डेडिकेट होकर आप काम करेंगे और उतना ही हम लोग अपने जीवन में वो बदलाव देख पाएंगे और कई बार होता है कि बदलाव बहुत जल्दी नहीं दिखाई देगा उसके लिए कंटिन्यूस कुछ समय तक हमको काम करना पड़ेगा जैसे कि अभी मुकेश जी काम कर रहे हैं और ये चीज़ें जब जब भी बता रहे हैं वो मोटिवेशन की बातें जब हम लोग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों की यादें होनी जरूरी हैं कि हमें कौन सी चीज़ मोटिवेट करते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे गुरुओं के पास हम लोग जाते हैं फिर सोचते हैं कि सब एक ही चीज़ें बता रहे हैं हम लोग जाना छोड़ देते हैं तो ये भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है तो हमें देखना है कि मोटिवेशन हमें कौन सी चीज़ देती है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें तो हम उस तरह से वो काम करना शुरू कर सकते हैं और हो सकता है कि मुझे एक छोटी सी बात भी याद आ रही मुकेश जी आप जब बता रहे थे तो प्रेरणा के लिए जैसे एक माँ और बच्चे की बातें होती हैं बच्चा कभी कभी खाना नहीं खाता है या स्कूल नहीं जाता है तो उनके माता पिता या माँ जो है बच्चे को काफ़ी प्रेरणा देती रहती प्यार दुलार कर करके उसको जो है कुछ ना कुछ खिला पिला के उसको बोलता है कि आप अब आने के बाद और भी इससे अच्छा खाना मैं ही दूंगी आप स्कूल जाके आइए तो इस तरह की जो लालच का हो एक पॉजिटिव लालच जो है बच्चों को देकर भेजा जाता है तो बच्चे फिर जाते हैं और वो कंटिन्यूशन में जब तक उसकी आदत में आए जब तक वो समझे तब तक वो लालच बना रहता है और जब वो समझ जाता है तो फिर वो समझ जाता है कि माँ ने मेरे लिए कितना मेहनत की है तो ये सारी चीज़ें हैं शायद इस तरह का मोटिवेशन हमको आज नहीं मिल रहा है या शायद कहीं ना कहीं माँ जैसा जो प्यार है जो प्यार से शिक्षा हमको मिले या प्यार से जो फोर्स है हमें अच्छे काम करने के लिए वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से हम लोग वो चीज़ें नहीं कर पा रहे जिस चीज़ों को करने के लिए हम बार बार सोचते हैं तो मुकेश जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और अंत में मैं कहूँगा कि आपके जीवन में आप मोटिवेशन किस लेते हैं रोज इस तरह के कार्य करने के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है मैं तो पल पल सीखता हूँ मेरे सामने जो भी सिचुएशन कोई भी सिचुएशन होती है मैं हर सिचुएशन से सीखने की कोशिश करता हूं हर व्यक्ति से सीखने की कोशिश करता हूं जब मैं कोई बुक पढ़ता हूं वहां से भी सीखता हूं यूट्यूब से भी बहुत कुछ सीखता हूं फिर आश्रम जाता हूं वहां से भी बहुत कुछ सीखता हूं मुरली क्लास जाता हूं वहां तो अथहा जाना है मतलब हर रोज इतना कुछ सीखने को मिलता है ये तो मोटिवेशन तो सिर्फ एक शुरुआत है सक्सेस आपको तभी मिलती है जब हम उसकी आदत डाल लेते हैं और अच्छी आदत जब हम डालेंगे तब हमारी उसमें मास्टरी आएगी तभी हम उसमें बेस्ट बनेंगे लोग 99 नाइन थोड़े मार देते हैं लेकिन जो वो सोवा थोड़ा मारना होता है लेकिन वहाँ पीछे हट जाते हैं मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ लास्ट पॉइंट पे जाके लोग पीछे हट जाते हैं तो वहाँ पे जो सोवा थोड़ा मारना होता है तो मैं वहां तक भी जाता हूँ मतलब नाइनटी नाइन मार के पीछे नहीं हटता और एक बहुत बढ़िया मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल uh, और सुना देता हूँ कि एक एक गांव में जो है लोग थे तो वो उनको जब भी बारिश चाहिए होती थी तो वो क्या करते थे ढोल बजाते थे और उनके गांव में बारिश हो जाती थी तो जब आस के गाँव में सूखा पड़ा तो उनको पता लगा की पास के गाँव वालों के पास कोई तरकीब है कि जब भी वो ढोल बजाते हैं तो उनको उनके गांव में बारिश हो जाती है <Credit app Walking Tortilla> तो उन्होंने भी क्या किया कि ढोल बजाया बड़ा ढोल बजाया फिर बारिश नहीं हुई तो वो दूसरे गांव में गए उन लोगों के पास पूछने के लिए कि भई हमें बताओ आप जब ढोल बजाते हो तो बारिश होती है लेकिन हमने ढोल बजाया तो बारिश नहीं हुई इसका कारण क्या है तो उन्होंने बता उन्होंने पूछा उनसे कि आपने कब तक ढोल बजाया उन्होंने बोला कि हमने लगभग 10-12 घंटे ढोल बजाय लेकिन बारिश नहीं हो क्या यही फर्क है आप में और हम में हम तब तक ढोल बजाते हैं जब तक बारिश हो ना जाए तो वही बात है कि आपको तब तक ढोल बजाते रहना है आप तो तब तक मोटिवेटेड रहना है जब तक कि आप एक्चुअल में मोटिवेटेड ना हो जाओ भीतर से जब तक की अंतर जागृति जो है आपके भीतर से ना आ जाए चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपको मोटिवेशन मिलता है आप रेगुलर ब्रह्म के टच में हैं वहाँ पर सवेरे जाते हैं जो क्लासेस आप सुनते हैं उससे आपको मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ आप आसपास के सराउंडिंग से भी बहुत सारी सिचुएशन के साथ भी सीखते रहते हैं पॉजिटिव ऊर्जा को यूज़ करते हैं और प्रेरणा मिलती रहती हैं आपको मोटिवेशन ले आप चलते हैं दूसरों को मोटिवेट करने के लिए भी नई नई बातें सोचते हैं और करते हैं तो जाते जाते मैं कहूँगा आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं राजस्थान और गुजरात के लोग उन सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है वैसे एक गीत आप जरूर सुनाएं एक और गीत जो मुझे बहुत मोटिवेशन देता है वो है लक्ष्य को हर हाल में पाना है तो बहुत ही प्यारा गीत है लक्ष्य को हर हाल में पाना है मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप आए और हमारे साथ मोटिवेशन फॉर लाइफ के बारे में बात किया जीवन में किस तरह से हमें प्रेरणा मिलती है और किन लोगों से प्रेरणा मिलती है किस सिचुएशन में कैसे कैसे प्रेरणाएँ हम लेते हैं उसके बारे में आपने बताया है मोटिवेशन के टूल्स के बारे में आपने बताया बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का भी आपका भी ओम शांति जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए दोस्तों मोटिवेशन विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही फिर नई बातें कुछ लेकर हम आपके साथ रहेंगे तब तक हमें दीजिए इजाजत मुझे और मके जी को आप सुन रहे हैं रिडो मत वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कराते रहो हिम्मत से जो कोई चले धरती हिले अब सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा काम तू चलू ही अब सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा काम, नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरे लक्ष्य सपना है